पहला प्रश्न आप क्रांतिकारी हैं फिर आप परंपरागत प्राचीन शास्त्रों को क्यों पुनर्जीवित करने में लगे क्योंकि सभी शास्त्र क्रांतिकारी हैं शास्त्र परंपरागत होता ही नहीं शास्त्र हो तो परंपरागत हो ही नहीं सकता शास्त्र के आसपास परंपरा बन जाए भला शास्त्र तो सदा परंपरा से मुक्त है शास्त्र के पास परंपरा बन गई उसे तोड़ा जा सकता है शास्त्र को फिर फिर मुक्त किया जा सकता है शास्त्र कभी बासा नहीं होता न पुराना होता है न प्राचीन होता है क्योंकि शास्त्र की घटना ही समय के बाहर की घटना है समय के भीतर की नहीं अष्टावक्र आज भी वैसे ही नित्य है जैसे कभी रहे होंगे और सदा नित्य रहेंगे यही तो शास्त्र की महिमा है शाश्वत सनातन और फिर भी नित्य नूतन हाँ धूल जम जाती है समय की तो धूल जम जाने के कारण कोई दर्पण को थोड़ी फेंक देता है धूल को झाड़ देता है यही कर रहा हूं जमी धूल को झाड़ रहा हूं दर्पण तो वैसा का वैसा है ये दर्पण ऐसे नहीं जो मिट जाए जरा जीर्ण हो जाए ये चैतन्य के दर्पण है आकाश जैसे निर्विकार दर्पण है बदलियां गिरती हैं आती हैं जाती हैं आकाश तो निर्मल ही बना रहता है तो पहली बात कोई शास्त्र परंपरा नहीं है शास्त्र के आसपास परंपरा निर्मित होती जरूर तो परंपरा को तोड़ने का उपाय कर रहा हूं शास्त्र को बचाना और परंपरा को तोड़ना यही मेरी चेष्टा है शास्त्र पर और लोग भी बोलते लेकिन फर्क समझ लेना वे परंपरा को बचाते और शास्त्र को तोड़ते मैं शास्त्र को बचाता और परंपरा को तोड़ता हूं शास्त्र पर बोलने भर से कुछ नहीं सिद्ध होता कि क्या काम भीतर हो रहा है कुछ हैं जो धूल को बचाते दर्पण को तोड़ते वे भी शास्त्र पर बोलते मैं भी शास्त्र पर बोल रहा हूं लेकिन दर्पण को बचा रहा हूं धूल को तोड़ रहा हूं इसलिए तुम तो ऐसा मत समझ लेना कि पूरे के शंकराचार्य बोलते तो वही मैं बोल रहा हूं अष्टावक्र की गीता पर पूरी के शंकराचारी भी बोल सकते हैं, लेकिन मौलिक भेद यहां होगा शास्त्र को मिटाएंगे और परंपरा को बचाएंगे परंपरा अष्टावक्र की नहीं अष्टावक्र के पीछे आए हुए लोगों ने बनाई मैं उन सबको पोछे डाल रहा हूं जिन्होंने परंपरा बनाई है कोई सदगुरु परंपरा नहीं बनाता पर परंपरा बनती है वो अनिवार्य है उस परंपरा को बार-बार तोड़ना भी उतना ही अनिवार्य है इसलिए समझना परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो उसमें बहुत कुछ है जो जीवन है जीवनदायक है जैसे भी हो ध्वंस से बचा रखने के लायक है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 परम ज्ञानी का अनुभव और अज्ञानियों का परम ज्ञानी के आसपास इकट्ठा हो जाना परम ज्ञानी का शाश्वत को पकड़ के समय में उतारना और अज्ञानियों की समझ ना समझी है उनकी समझ उस ना समझी में अज्ञानियों ने जैसा समझा वैसी लकीरों का निर्मित हो जाना जिससे रोशनी उतरे और अंधे आदमी की आंखों पे नाचे अंधा आदमी कुछ धारणा बनाए उस धारणा से परंपरा बनती वो जो रोशनी उतरी वही शास्त्र है और परंपरा में दोनों बातें मिश्रित हैं आंखों वालों की बातें मिश्रित हैं अंधों के ठीकाएं व्याख्याएं मिश्रित हैं अंधों की व्याख्याओं को अलग करना है पानी का छिछिला होकर समतल में दौड़ना एक क्रांति का नाम है लेकिन घाट बांधकर पानी को गहरा बनाना यह परंपरा का काम है परंपरा और क्रांति में संघर्ष चलने दो आग लगी है तो सूखी टहनियों को जलने दो मगर जो टहनियां आज भी कच्ची और हरी हैं उन पर तो तरस खाओ मेरी एक बात तुम मान जाओ कुछ टहनिया ऐसी हैं जो सदा है जो, जो कभी सूखती ही नहीं जो सूख जाए वो आदमी का है जो कभी ना सूखे वही परमात्मा का है जो कुंभला जाए क्षण है सीमा है जिसकी उसका कोई बड़ा मूल्य नहीं लेकिन क्षण में भी तो शास्वत झांकता है बुलबुले में पानी के क्षण बुलबुले में भी तो अस्तित्व झलक मारता है बदलियां कितनी ही घिरी हों, बदलियों के पीछे नीलाकाश तो खड़ा है बदलियों में से उसकी भी छाव तो दिखाई पड़ती बदलियों में से उसका भी दर्शन तो होता है जैसे ही कोई सदगुरु कुछ कहता है कहा शब्द बने कहा किसी ने सुना व्याख्या बनी कहा कोई पीछे चला चलने वाला अपनी समझ से चलेगा उसकी समझ मिश्रित हो जाएगी फिर सदियां बीतती जाती अवस्टा वक्र को हजारों साल हुए इन हजारों साल में हजारों लोगों ने अपना अपना सब जोड़ा अपनी अपनी व्याख्याएं अपने अपने अर्थ डाले उस सब से विकृति हो गई इस हजारों साल की प्रक्रिया में जो हुआ है उसे हम काट दें तो अष्टावक्र आज यही इसी क्षण ताजे प्रकट हो जाते फिर परंपरा का भी उपयोग है एकदम व्यर्थ नहीं मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं अगर इसकी कोई परंपरा ना बचे इसकी कोई परंपरा ना बने तो ये क्रांति बिल्कुल खो जाएगी यही तो जीवन का अद्भुत विरोधाभास है क्रांति को भी टिकने के लिए परंपरा बनना पड़ता है और परंपरा बनके क्रांति खो जाती है लेकिन परंपरा की परतों के नीचे कहीं दिया जलता रहता है और जब भी कोई सजग व्यक्ति ठीक चेष्टा करेगा तो परतों को तोड़कर फिर उस दिए को जलते हुए दिए को फिर प्रकट कर देगा फिर रोशनी प्रकट हो जाएगी परंपरा तो ऐसे है जैसे बीज के आसपास खोल होती मजबूती से बीज को बचाती रक्षा करती क्योंकि बीज तो कोमल है अगर खोल ना हो रच, बचाने को तो कभी का नष्ट हो जाता भूमि में पहुंचने के पहले ठीक ऋतु के आने के पहले वर्षा के बादल घूमरते उसके पहले नष्ट हो गया होता है वो जो खोल है बीच की वो उसे बचाए रखती लेकिन कभी कभी खोल इतनी मजबूत हो सकती है कि जब ठीक मौसम भी आ जाए और बादल गिर उठे और मोर नाचने लगे भूमि भी मिल जाए और तब भी खोल कहे मैंने तुझे बचाया मैं बचाए ही रहूंगी अब तुझे मैं छोड़ नहीं सकती खतरा है तो जो रक्षक था वो भक्षक हो गया परंपरा बचाती अगर परंपरा न होती तो अस्थावकर के ये वचन बचते नहीं इनको बचाया परंपरा ने बिगाड़ भी परंपरा रही है बचाया भी परंपरा ने इस बात को ठीक से ख्याल में लेना अगर परंपरा न बनती तो अष्टावक के वचन खो गए होते बहुत सदगुरुओं के वचन खो गए मखली गोशाल के कोई वचन आज मौजूद नहीं वो महावीर की हैसियत का ही व्यक्ति रहा होगा जिसकी आलोचना महावीर को करनी पड़ी बार बार करनी पड़ी है वादनी आदमी हैसियत का रहा होगा लेकिन उसके कुछ वचन नहीं बचे कोई परंपरा नहीं बनी तो अब उसे आज छुड़ाने का कोई उपाय नहीं बन जाती परंपरा तो कारागृह में होता मखली गोसाल, लेकिन दरवाजे तोड़ सकते थे ताले खोल सकते थे शिक्षे गला सकते थे उसे मुक्त कर लेते महावीर को अभी मुक्त किया जा सकता है जैनों के काराग्रह से मुक्त किया जा सकता है बुद्ध को मुक्त किया जा सकता है मखली गोसाल को कैसे मुक्त करो मखली गोसाल के आसपास काराग्रह बना ही नहीं मखली गोसाल खो गया ऐसे ही अजित के स्कम्बली खो गया ऐसे ही और न मालूम कितने सदगुरु जिन्होंने जाना उनके आसपास परंपरा नहीं बनी तो खो गए अब ये मजे की बात है जिनके पास परंपरा बनी वो परंपरा में दब गए और जिनके पास परंपरा नहीं बनी वो तो बिल्कुल खो गए तो धन्यभागी भागी है वो जिनके आसपास परंपरा बनी कुछ तो बची कितनी ही परतों में दबे हों लेकिन है तो कोई ना कोई उन परतों को तोड़ सकेगा तो परंपरा एकदम व्यर्थ नहीं है बचाती भी है मारती भी है परंपरा का उपयोग आना चाहिए तो फिर बचाती है ठीक मौसम में फिर मुक्त कर देती जैसे मुझे लगता है अष्टावक्र के लिए ठीक मौसम आया ऋतु आ गई है बादल गिर गए इस पृथ्वी पर अब अष्टावक्र को समझने के लिए ज्यादा संभावना संभावनाएं जितनी पहले रही होगी मनुष्य की प्रतिभा विकसित हुई है मनुष्य का बोध बढ़ा है मनुष्य प्रौढ़ हुआ है इतनी जो अड़चने दुनिया में दिखाई पड़ती हैं ये प्रौढ़ता के कारण ही दिखाई पड़ती है अब इस प्रौढ़ता के भी ऊपर जाना है इस प्रौढ़ता से भी पार होना है अस्तव की बातें उपयोगी हो सकती हैं परंपरा से छुड़ा लेना होगा अब ये तो स्वाभाविक है कि अष्टावक्र जैसे व्यक्ति के पीछे जो परंपरा बनेगी वो शुद्ध नहीं रह सकती क्योंकि शुद्ध रहने के लिए तो अष्टावक्र जैसे लोग चाहिए ऐसे लोग तो विरले होते कभी कभी होते इनकी कोई धारा तो नहीं होती बार बार श्रृंखला टूट जाती अष्टावक्र को बचाने के लिए तो बुद्ध महावीर कृष्ण जैसे व्यक्ति चाहिए मगर ये तो कभी कभी होते और जब ऐसे व्यक्ति होते हैं तो फिर वही बात खड़ी होती उनको भी कोई व्यक्ति नहीं मिलता जो ठीक उनके ही दशा का हो उनकी ही स्थिति का हो फिर बात नीचे हाथों तो में पड़ जाती पड़ेगी ही जैसे जल बाद से बरसता है भूमि पर गिरता है कीचड़ मच जाती जब तक भूमि को नहीं छुआ तब तक जल कर्ण बड़े स्वच्छ होते इस फटिक मणि जैसे होते जैसे ही भूमि को छुआ कीचड़ मच जाती अस्तवक्र बरसेंगे तुम्हारे मन को छुएंगे कीचड़ मच जाएगी मगर सौभाग्य है कि कम से कम कीचड़ तो मस्ती मिट्टी में भी गंदा तो हो जाता पानी लेकिन मौजूद तो होता कोई पारखी कभी को पैदा होगा तो मिट्टी को अलग कर लेगा पानी को अलग कर लेगा परंपरा की जरूरत है संघर्ष चलने दो परंपरा क्रांति में संघर्ष चलने दो संघर्ष की भी जरूरत है बार बार क्रांति हो इसकी ज़रूरत है ताकि बार बार जो नष्ट हो गया जो खो गया पुनर्विष्कृत हो सके और बार बार परंपरा बने ये भी जरूरी है ताकि जो नया पुनर्विष्कृत हुआ है वो बचाया जा सके होगी बार बार क्रांति होगी बार बार परम्परा तुम इस बात को ठीक से समझ लेना पूछा है तुमने कि आप क्रांतिकारी हैं लेकिन मैं साधारण क्रांतिकारी नहीं हूं मैं परंपरा के विरोध में हूं ऐसा क्रांतिकारी नहीं हूं मैं परंपरा और क्रांति दोनों से मुक्त हूं ऐसा क्रांतिकारी हूं मेरी क्रांति क्रांति से भी गहरी जाती क्योंकि मैं देख पाता हूं कि क्रांति और परंपरा तो दिन और रात जैसे है हर दिन के बाद रात हर रात के बाद दिन हर क्रांति के पीछे परंपरा हर परंपरा के पीछे क्रांति ये अनवरत श्रृंखला है मैं तो साक्षी मात्र हूं जो जैसा है उसे तुमसे वैसा कह रहा हूं मैं कोई लेलिन और मार्क्स और क्रोपाटकिन जैसा क्रांतिकारी नहीं हूं जो परंपरा विरोधी है न मैं परंपरावादी हूं मनु याज्नवल्क इन जैसा परंपरावादी भी नहीं हूं जो क्रांति विरोधी हैं। मैं तो देखता हूं कि क्रांति और परंपरा दोनों जरूरी हैं। हो क्रांति बार बार आए परंपरा बार बार बने परंपरा मिटे परंपरा फिर हो क्रांति और ये सतत हो ना तो ज्यादा देर क्रांति रुके क्योंकि ज्यादा देर क्रांति रुक जाए तो अराजकता हो जाती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 लोगों की आस्था के आधार टूट जाते हैं उखड़े हुए पेड़ों के समान वे अपनी जड़ों से छूट जाते हैं तो परंपरा बिल्कुल लुप्त नहीं हो जानी चाहिए नहीं तो लोग जड़हीन हो जाते बेजड़ हो जाते हैं उखड़े हुए हो जाते उनको समझ ही नहीं पड़ता कि अब कहां जाएं, क्या करें कैसे उठें, कैसे बैठें, उनका संतुलन खो जाता है उनकी दिशा खो जाती है उनके लिए मार्ग नहीं बचता वे किम कर्तव्य विमूर हो जाते जीवन के चौराहे पर पागल की तरह विक्षिप्त की तरह यहां वहां दौड़ने लगते कोई गंतव्य नहीं रह जाता तो परंपरा बिल्कुल ना टूट जाए नहीं तो जड़ें उखड़ जाती और परंपरा इतनी मजबूत ना हो जाए कि बीज टूट ही ना सके नहीं तो वृक्ष छिपा रह जाता है जीवन इन विरोधाभासों के बीच संतुलन का नाम है समता का नाम है और जब जीवन संतुलन को उपलब्ध होता है जहाँ परंपरा अपना काम करती और क्रांति अपना काम करती और जहाँ परंपरा और क्रांति हाथ में हाथ डाल के चलती वहाँ जीवन में छंद पैदा होता है गीत पैदा होता है जहाँ परंपरा और क्रांति साथ साथ नाच सकती यही मेरी चेष्टा है तो एक तरफ क्रांति की बात करता हूं दूसरी तरफ शास्त्रों को पुनरुजीवित करता हूं तुम्हें इसमें विरोध दिखेगा क्योंकि तुम्हें पूरा जीवन दिखाई नहीं पड़ता मुझे पूरा जीवन दिखाई पड़ता है मुझे विरोध नहीं दिखाई पड़ता है। दोनों परिपूरको नहीं गुरूर में मुस्कुराव नहीं कौन कहता है कि तुम सब कुछ नहीं जानते हो मगर दो चार बातें प्राचीनों को भी मालूम थी मसलन वे जानते थे कि पावन पुष्प एकांत में खिलता है और सबसे बड़ा सुख उसे मिलता है जो न तो किस्मत से नाराज है न भाग्य से रुष्ट है जिसकी जरूरतें थोड़ी और ईमान बड़ा है संक्षेप में जो अपने आप से संतुष्ट है तो नाराज मत हो हर सदी इस अहंकार में जीती है कि जो हमें पता है वो किसी को पता नहीं था हर पीढ़ी इस अस्मिता की घोषणा करती है कि जो हमने जान लिया है बस वो हमने जाना है और किसी ने नहीं जाना हमसे पहले तो सब मूड थे देखो क्रांतिकारी कहता है हमसे पहले जो थे वो सब मूड थे परंपरावादी कहता है कि हमसे बाद जो होंगे वो सब मूड होंगे ये दोनों बातें मूढ़ता की परंपरावादी कहता है पीछे देखो अगर ज्ञान खोजना है तो ज्ञान हो चुका सतयुग हो चुका स्वर्णयुग बीत चुका है अब आगे तो बस अंधेरा है और अंधेरा कलयुग और अंधकार और नरक अब आगे तो मूढ़ से मूढ़ लोग होंगे रोज रोज प्रतिभा कम होगी रोज रोज पाप बढ़ेगा परंपरावादी कहता है पीछे जा चुके स्वर्ण शिखर लौटो पीछे देखो पीछे और क्रांतिवादी कहता है पीछे क्या रखा है अंधकार के युग थे वे तमस घिरा था लोग मूड़ थे अंधविश्वासी थे वहां क्या धरा है आगे देखो स्वर्ण कलश भविष्य में प्रतिभा रोज रोज पैदा होगी ज्ञानी आने वाले हैं अभी आए नहीं उनका आगमन हमारे साथ शुरू हुआ है क्रांतिकारी कहता हमारे साथ ज्ञानियों का आगमन शुरू हुआ यह पहला पदार्पण है किरण का अब और किरणें आएंगी बच्चों में आएंगी भविष्य में आएंगी ये दोनों बातें अधूरी हैं ये दोनों बातें गलत हैं। अधूरे सत्य झूठ से भी बदतर होते बिदको नहीं गुरूर से मुस्कुराओ नहीं कौन कहता है कि तुम सब कुछ नहीं जानते हो मगर दो चार बातें प्राचीनों को भी मालूम थी इतनी दया करो इतना तो स्वीकार करो कि दो चार बातें प्राचीनों को भी मालूम थी और अगर उन्हें मालूम न होती तो तुम्हें भी मालूम नहीं हो सकती थी क्योंकि तुम उन्हीं से आते हो तुम उन्हीं की श्रृंखला हो उन्हें मूड़ मत कहो क्योंकि अगर वे मूड़ थे तो तुम भी मूड़ हो क्योंकि वे बीज थे तुम उन्हीं के फल हो और मूढ़ता के बीजों में ज्ञान के फल नहीं लगते उन्हें अंधविश्वासी मत कहो अन्य तुम आते कहां से हो तुम उन्हीं की श्रृंखला हो तुम उन्हीं का सातत्य हो तो इतना ही हो सकता है कि तुमने शायद अपने अंधविश्वास बदल लिए हो लेकिन अन्यथा तुम हो नहीं सकते हो सकता है वे धर्म के शास्त्रों में मानते थे तुम विज्ञान के शास्त्रों में मानते थे लेकिन अंधविश्वास तुम्हारा कुछ बहुत भिन्न नहीं है अगर वे अंधविश्वासी थे तो तुम भी अंधविश्वासी हो बड़ी मजे की बातें हैं लोग पुराने प्राचीन शास्त्रों में अंधविश्वास खोजते हैं। कहते हैं कि ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता हो तो दिखाओ दिखाओ तो मान ले और जब आधुनिक भौतिकी भोत, कहती है आधुनिक भौतिक शास्त्र कहता है कि इलेक्ट्रॉन है और दिखाई नहीं पड़ता तब ये संदेह नहीं उठाते तब ये डॉक्टर कबूर और इस तरह के लोग फिर संदेह नहीं उठाते कि ये बात हम कैसे मान लें कि तुम कहते हो है और दिखाई नहीं पड़ता है है तो दिखा दो किसी वैज्ञानिक की क्षमता नहीं कि इलेक्ट्रॉन को दिखा दे मगर वैज्ञानिक कहता है तो क्योंकि हम उसके परिणाम देखते यही तो पुराने शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता लेकिन परिणाम दिखाई पड़ते देखो इतना बड़ा व्यवस्था ये इतना बड़ा आयोजन और क्या प्रमाण चाहिए तुम जाओ मरुस्थल में तुम्हें पड़ी हुई एक घड़ी मिल जाए हाथ की साधारण जेब घड़ी या हाथ घड़ी तुम्हें कोई भी दिखाई ना पड़े दूर दूर मरुस्थल तक कहीं कोई पदचिन्ह चिन्ह न मालूम पड़े तो भी तुम कहोगे कि कोई मनुष्य आया है जरूर यह घड़ी कहां से आई तुम ये तो ना मान सकोगे कि सिर्फ संयोग वसाथ यह घड़ी अपने आप निर्मित हो गई टिक टिक घड़ी अब भी बजा रही समय को क्या तुम ये मान सकोगे कि संयोग बसात अनंत अनंत काल में संयोग से ये घड़ी निर्मित हो गई कोई बनाने वाला नहीं तुम न मान सकोगे एक घड़ी तुम्हें मुश्किल में डाल देगी तुम लाख मनाने की कोशिश करो फिर भी घड़ी कहेगी कि कोई बनाने वाला है फिर भी घड़ी कहेगी कोई आदमी यहां आ चुका है तुम घड़ी को देख के ये बात नहीं मान पाते कि अपने आप बन गई और तुम इस विराट विश्व को देख के कहते हो क्या अपने आप बन गए ये चांदारे ये सूरज ये जीवन ये इतनी अपूर्व लीला ये इतना जटिल जाल इतनी सरलता से चल रहा नहीं कोई दिखाई नहीं पड़ता कोई हाथ साफ मालूम नहीं पड़ते पुराने शास्त्र कहते हैं होंगे जरूर होने चाहिए परिणाम दिखाई पड़ता है वही तो आधुनिक भौतिक शास्त्र कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन होना तो चाहिए क्योंकि उसका परिणाम दिखाई पड़ता है हेरोसेमा में परिणाम देखा ना अब कौन इंकार करेगा कैसे इंकार करोगे भौतिक शास्त्री कहता है कि हमने देखा अणु का विस्फोट हो सकता है विस्फोट का परिणाम हुआ कि एक लाख आदमी जल के राख हो गए परिणाम साफ है मौत घट गई तुम अब इंकार कैसे करते हो और ये बात सच है कि इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं पड़ते इतने सूक्ष्म ऊर्जा माते दिखाई नहीं पड़ते लेकिन कोई इस पे शक नहीं उठाता कोई बड़ा समझदार होने का दावा करने वाला आदमी ये नहीं कहता कि ये तो नया अंधविश्वास हो गया पहले के लोग ईश्वर नाम देते थे तुम इलेक्ट्रॉन कहने लगे फर्क क्या पड़ता है इससे क्या फर्क पड़ता नाम बदल दिए लेकिन धारणा तो वही की वही है कि चीज हो और दिखाई ना पड़े और फिर भी तुम मानते हो सोचो अगर पुराने लोग अंधविश्वासी थे तो तुम अन्यथा नहीं हो सकते तुम अपने बाप को गालियां देकर प्रशंसित ना हो सकोगे क्योंकि तुम वहीं से आते गंगा गंगोत्री को गाली देकर गंगा ना हो सकेगी गंगोत्री अगर भ्रष्ट है तो गंगा भ्रष्ट है क्योंकि जहां से हम आते स्रोत अगर भ्रष्ट हो गया तो हम हम भ्रष्ट हो गए कौन कहता है कि तुम सब कुछ नहीं जानते हो मगर दो चार बातें प्राचीनों को भी मालूम थी इतना तो दया करो इतना स्वीकार करो कि कुछ वे भी जानते थे उस कुछ को बचा लेना है मसलन वे जानते थे कि पावन पुष्प एकांत में खिलता है समस्त पुराने शास्त्र एकांत की महिमा गाते तुम भीड़ में जी रहे हो तुम भीड़ की तरह जी रहे हो तुम्हें ख्याल भूल गया है कि पावन पुष्प एकांत में खिलता है तुम भीड़ के हिस्से हो गए हो भीड़ तुम्हारे बाहर भीड़ तुम्हारे भीतर भीड़ ही भीड़ है तुम्हारे भीतर व्यक्ति तो बिल्कुल खो गया है व्यक्ति तो ध्यान में खिलता है ध्यान यानी एकांत व्यक्ति तो अकेले में परम एकाकीपन में उभरता है संबंधों में नहीं संबंधों से मुक्त हो जाने का नाम सन्यास है संबंधों के पार हो जाने का नाम सन्यास। तुमने जाना कि मैं बाप हूं तुमने जाना कि मैं पति हूं तुमने जाना कि मैं पत्नी हूं मैं बेटा हूं मैं यह मैं वह तो तुम ग्रस्त घर में रहने से तुम ग्रस्त नहीं होते इस बात को जानने से कि मैं बाप हूं बेटा हूं पति हूं पत्नी हूं, पत्नी हूं, हूं। जाना तुम ग्रस्त होते हो तुम घर में रहे लेकिन तुमने जाना कि मैं कैसे बाप मैं कैसे बेटा मैं कैसे पत्नी मुझे तो अभी यही पता नहीं कि मैं कौन हूं अभी तो मुझे अपने भीतर झांक के देखना है कि ये कौन है मेरे भीतर जो बैठा है और जब तुम इसे देखने लगोगे पहचानने लगोगे तुम अचानक पाओगे असंबंधित हो तुम असंग हो तुम तब संन्यास जन्मा मसलन वे जानते थे कि पावन पुष्प एकांत में खिलता है और सबसे बड़ा सुख उसे मिलता है जो ना तो किस्मत से नाराज है ना भाग्य से रुष्ट है समझो यही तो तथाता का सिद्धांत है साक्षी का सिद्धांत है जो ना तो किस्मत से नाराज है ना भाग्य से रुष्ट है जो ये कहते ही नहीं कि कुछ गलत हो रहा है उसी को सुख मिलता है जिसने कहा गलत हो रहा है वो तो चूका मैं एक मुसलमान फकीर का जीवन पढ़ रहा था एक आदमी मेहमान हुआ सुबह दोनों नमाज पढ़ने बैठे वो आदमी नया नया था परदेसी था उस गांव में वो गलत दिशा में मुंह करके बैठ गया काबा की तरफ मुंह होना चाहिए मक्का की तरफ मुँह होना चाहिए वो गलत दिशा में मुँह करके बैठ गया और जब उस आदमी ने आंखें खोली तो फकीर को दूसरी दिशा में मुँह किए नमाज पढ़ते देखा तो वो बहुत घबराया कि बड़ी भूल हो गई वो फकीर से पहले नमाज करने बैठ गया था तो देख नहीं पाया कि ठीक दिशा कहाँ है जब फकीर नमाज से उठा तो उसने कहा महानुभाव आप तो मेरे बाद ध्यान करने बैठे आपने तो देख लिया होगा कि मैं गलत दिशा में ध्यान कर रहा हूं मुझे कहा क्यों नहीं मुझ मुझसे यह गलती क्यों हो जाने दी वो फकीर हंसने लगा उसने कहा हमने गलती देखना ही छोड़ दी अब जो होता है ठीक होता है हम अपनी गलती नहीं देखते तो तेरी गलती हम क्या देखें गलती देखना छोड़ती जब से गलती देखना छोड़ी तब से हम बड़े सुखी जो न तो किस्मत से नाराज़ है ना भाग्य से है, जो जीवन में देखते नहीं कोई भूल जो है वैसा ही होना चाहिए जैसा हुआ वैसा ही होना चाहिए था जैसा होगा वैसा ही होगा ऐसा जिसने जान लिया ऐसा परम स्वीकार जिसके भीतर पैदा हुआ फिर सुख सुख है फिर रस बहता फिर तो मगन ही मगन फिर तो मस्ती ही मस्ती है फिर तो सब उपद्रव गए फिर कांटे कहां बचे फिर तो फूल ही फूल है कमल ही कमल है जिसकी जरूरतें थोड़ी और ईमान बड़ा है हमारी जरूरतें बड़ी और ईमान छोटा है हम ईमान को बेच के जरूरतें पूरी कर रहे हैं ईमान को बेचते हैं वस्तुएं खरीद लाते हैं हम सोचते हैं, हम बड़े समझदार हैं क्षमा करो मगर दो चार बातें प्राचीनों को भी मालूम थी उन्हें मालूम था कि चाहे जरूरतें कितनी ही कट जाएं कोई चिंता नहीं ईमान मत बेच देना ईमान बेचना यानी आत्मा को बेचना है ईमान बेचना यानी जीवन की मूल भित्ति को बेच देना है तब तुम कूड़ा करकट -कर खरीद लोगे एक दिन पाओगे हाथ तो भरे हैं प्राण सुने जाते वक्त हाथ चाहे खाली हो प्राण भरे हों बस तो तुम जीवन से जीत कर लौटे विजेता की तरह लौटे अन्यथा खाली हाथ लौटे जिसकी जरूरतें थोड़ी और ईमान बड़ा है संक्षेप में जो अपने आप से संतुष्ट है ऐसे कुछ गहरे सूत्र उन्हें मालूम थे इन सूत्रों को मुक्त करना है जीवन से चिपकना और मृत्यु से घृणा करना पुराने मर्द ये बातें नहीं जानते थे अस्ताचल पर न तो वे रोते थे न उदयाचल पर खुशी मानते थे जीवन के बारे में उन्हें न तो आसक्ति थी न दुनिया के बारे में कोई भ्रम था आने की उन्हें न तो कोई खुशी थी न जाने का गम था आए उसने भेजा तो आए चले उसने बुलाया तो चले न आने की कोई खुशी थी न जाने का कोई गम था न सूरज के उगने पर वे उत्सव मनाते थे न डूब जाने पर रोते थे उनका कोई चुनाव ही न था जीवन से चिपकना और मृत्यु से ग्रा करना पुराने मर्द ये बातें नहीं जानते थे न तो जीवन से चिपकते थे न मृत्यु से घृणा करते थे ये दोनों बातें तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो जीवन से चिपकेगा से गबड़ाएगा। गबड़ाएगा वो मृत्यु से घबराएगा जो घबड़ाएगा वो घृणा भी करेगा और जो जीवन से चिपकेगा और मृत्यु से घबराएगा वो जीवन से वंचित रह जाएगा क्योंकि वो एक ही सिक्के के दो पहलू जो मृत्यु से बचेगा वो जीवन से भी वंचित रह जाएगा पुराने मर्द कुछ बातें जानते थे कुछ बातें उन्होंने बड़ी गहराई से जानी थी लाउजो ष्टवक्र चुआतजु जरथुस्त्र बुद्ध कृष्ण पुराने मर्द कुछ बातें जानते थे तुम जल्दी से ऐसे घमंड से मत भर जाना कि सब तुम्हें पता है जीवन के बारे में उन्हें ना तो आसक्ति थी न दुनिया के बारे में कोई भ्रम था वे जानते थे कि क्षणभंगुर है जो है वो मिटेगा इसलिए न तो कोई आसक्ति थी न कोई भ्रम पालते थे आने की उन्हें न तो कोई खुशी थी न जाने का गम था बीज पहले पौधा बनता है और फिर वृक्ष और फिर टूटकर वह धरती पर सो जाता है प्रकृति का नियम कितना सरल है आदमी भी मरता नहीं लौटकर अपने घर जाता है कौन कहता है कि वह अनस्तित्व में खो जाता है उन्हें कुछ मौलिक बातों का बोध था जिन शास्त्रों पर मैं चर्चा कर रहा हूं इन शास्त्रों में इन मौलिक बातों की कुंजियां छिपी वे कुंजियां तुम्हें फिर मिल जाए इसलिए इन पर बात है परंपरा को नहीं संभाल रहा हूं परंपरा को तो तोड़ रहा हूं लेकिन कोई शास्त्र परंपरावादी होता ही नहीं परंपरावादी हो तो शास्त्र नहीं साधारण किताब है शास्त्र तो आग है शास्त्र तो क्रांति है शास्त्र तो जलाता है भस्मीभूत कर देता है जो जल सकता है जल जाता है जो नहीं जल सकता वही बचता है जो बच जाता है आग से गुजर के वही कुंदन शुद्ध स्वर्ण हो जाता है इसलिए तुम मुझे किसी कोटी में मत रखो कि मैं क्रांतिकारी हूं कि परंपरावादी हूं मैं कोई भी नहीं या दोनों साथ साथ हूं और तुमसे भी मैं यही चाहता हूं कि तुम चुन मत लेना चुनाव कर लिया कि तुम चूक गए आधा ही हाथ लगेगा और आधा सत्य असत्य से भी बदतर है पूरे से कम क्यों लो जब पूरा मिल सकता हो तो कम पे क्यों राजी हो पूरा सत्य यही है कि परंपरा और क्रांति दिन और रात जैसे है जन्म और मृत्यु जैसे है हैं, दोनों को नाचने दो गलबा डालकर किसी तरफ पड़ला ज्यादा ना झुके ना परंपरा की तरफ ना क्रांति की तरफ तो तुम समतुल हो जाओगे तो सम्यक पैदा होता है दूसरा प्रश्न अष्टावक्र अकृत्रिम व सहज समाधि के प्रस्तोता हैं, उनके दर्शन में बोध के अतिरिक्त किसी अनुष्ठान साधन या प्रत्न को स्थान नहीं है तो क्या वहां प्रार्थना भी व्यर्थ है प्रार्थना जो की जा सके वह तो व्यर्थ है अष्टावक्र के मार्ग पर करना व्यर्थ है क्रिया व्यर्थ है कर्तव्य व्यर्थ है कर्ता का भाव व्यर्थ है तो जो प्रार्थना की जा सके वह तो व्यर्थ है हाँ जो प्रार्थना हो जाए वह व्यर्थ नहीं जिस प्रार्थना को करते समय तुम्हारा कर्ता मौजूद ना हो आयोजन से हो जो प्रार्थना वह व्यर्थ है अनायास जो हो जाए कभी सूरज को उगते देखकर तुम्हारे हाथ जुड़ जाए नहीं कि तुमने जोड़े जोड़े तो जुड़े ही नहीं जुड़ गए तो ही जुड़े अब यह भी क्या बात है कि तुम हिंदू हो इसलिए सूर्य नमस्कार कर रहे हो तो बात दो कौड़ी की हो गई हिंदू होने की वजह से सूर्य नमस्कार कर रहे हो सूर्य के उठने होने की वजह से करो ये सूरज उठ रहा है मुसलमान के हाथ नहीं जुड़ते क्योंकि वह मुसलमान हिंदू के जुड़ जाते हैं क्योंकि वह हिंदू दोनों बातें फिजुल इधर सूरज उग रहा है कहां तुम हिंदू मुसलमान का हिसाब रख रहे हो ये परम सौंदर्य तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता अंधे हो तुम हिंदू होोगे तब नमस्कार करोगे ये चमत्कार सामने खड़ा है तुम हिंदू हो तब नमस्कार करोगे यह अपूर्व सूरज फिर उग रहा है ये फिर छाने लगे प्रकाश के जाल चारों तरफ फिर खिले फूल फिर पक्षी बोले फिर जीवन प्रकट हुआ सब खो गया था रात के अंधेरे में सब फिर प्रकट हुआ तुम्हारे हाथ तो नहीं जोड़ते जोड़ना पड़ते हैं जोड़ो तो व्यर्थ जुड़ जाए तो सार्थक जरा तुम हृदय को संवेदनशील तो करो जरा आंख खोल कर तो देखो मेरे देखे तो ना हिंदू के जुड़ते ना मुसलमान के क्योंकि हिंदू भी आंख बंद करें हाथ जोड़ लेता है क्योंकि सूरज में देखता हूं कोई बिजली जलाए हिंदू ऐसा हाथ जोड़ लेता नमस्कार कर लेता बिजली जल रही हाथ जोड़ के नमस्कार कर लिया, ये यंत्रवत है एक सज्जन मेरे पास आते थे उनको ये आदत थी एक दिन वो आए सांझ हम देर तक बैठे बात करते रहे फिर मैंने पास बटन दबा के अंधेरा हो रहा था बिजली जलाई तो उन्होंने हाथ जोड़े मैंने फिर बुझा दिया वो बोले आपने ये क्या किया मैंने कहा तुमने सब खराब कर दी मैंने फिर जलाई उन्होंने फिर हाथ जोड़े मैंने कहा जब तक तुम हाथ जोड़ना बंद ना करोगे मैं बुझाता रहूंगा ऐसा कोई पचास बार मैंने किया आखिर क्या बार वो हार गए कहने लगे हाथ जोड़े आपके बात क्या है आप क्यों ये जला बुझा रहे हैं मैंने कहा इसलिए कि यहाँ तुम्हारे तुम जोड़ते हो जोड़ते नहीं तुम्हारे जीवन में मैंने प्रार्थना का कोई स्वर ही नहीं देखा ये मुर्दा हाथ है यंत्र उठ रहे हैं तुम तो मसीन हो आदमी नहीं हो क्योंकि तुमने मैंने तुम्हें मैंने कहीं और सौंदर्य को प्रकट होते देखकर हाथ जोड़ते नहीं देखा बगीचे में सामने गुलाब खिल रहे हैं मैंने तुम्हें हाथ जोड़ते नहीं देखा तुम क्या खाक समझोगे कोयल गीत गाती है मैंने तुम्हें कभी हाथ जोड़ते नहीं देखा एक सुंदर स्त्री राह से गुजर जाती मैंने तुम्हें कभी हाथ जोड़ते नहीं देखा तुम कैसे रोशनी के प्रकट होने पर हाथ जोड़ोगे रोशनी हजार हजार रूपों में प्रकट हो रही ये सारा जगत रोशनी का ही खेल है ये जो हरे पत्ते हैं ये भी रोशनी के ही हिस्से इसमें किरण का जो हरा हिस्सा है वो समा गया इसे तुमने नमस्कार किया ये जो लाल गुलाब खिले हैं ये भी के हिस्से इसमें किरण का लाल हिस्सा समा गया ये सारा जगत रोशन है और तुम बस बिजली का बटन दबा तो तुम नमस्कार करते हो और तुम्हारे चेहरे पे मैं कोई नमस्कार का भाव नहीं देखता यंत्रवत हाथ तो उठ जाते गुरजीफ अपने शिष्यों को कहता था कि कोई भी एक क्रिया चुन लो जो यंत्रवत होती हो और उसी वक्त एक चांटा खींच के अपने को मारो वो आदमी अद्भुत था जैसे तुम चर्च के पास से गुजरे और सिर झुका लिया तो वो कहता उसी वक्त चांटा मारो अपने को चाहे बीच बाजार में मारना पड़े कोई भी एक क्रिया चुन लो जो तुम यंत्र करते हो या कोई शब्द तुम जो यंत्रवत बोलते हो बार बार बोलते हो और जो यांत्रिक हो गया है जिससे कुछ लोग हैं, वो हर किसी को कहे चले जाते मैं आपको प्रेम करता हूँ हर चीज को प्रेम करते आइसक्रीम से लेके आत्मा तक हर चीज को प्रेम करते आइसक्रीम से मुझे बड़ा प्रेम है तुम प्रेम शब्द को भी खराब किए दे रहे हो आइसक्रीम तो खराब हो ही रही तुम प्रेम को भी खराब किए दे रहे हो कुछ प्रेम का मूल्य है कुछ शब्द का अर्थ होता तुम क्या कह रहे हो तो गुरुजी अब कहता है यह तुम प्रेम का शब्द जो उपयोग करते हो ये आंतरिक है जब जब दिन में तुम प्रेम का शब्द का उपयोग करो एक चांटा कस के अपने को मारो इससे तुम्हें होश आएगा और इसके बड़े परिणाम होते हैं ये प्रक्रिया उपयोगी इसके बड़े परिणाम होंगे क्योंकि जब भी तुम प्रेम कहोगे एक चांटा मारोगे धीरे धीरे प्रेम कहने के पहले तुम ख्याल में जाएगा कि अब निकला प्रेम और पड़ा चांटा और बदनामी हुई और भद्द लोग हंसे धीरे धीरे तुम्हारी यंत्र बत्ता गिरने लगेगी और होश हो जावक्र के मार्ग पर जो करना पड़ता है वो व्यर्थ है, जो हो जाता है और जो हो जाता है उसको अष्टवक्र भी रोकेंगे कैसे जो किए ही नहीं वो रुकेगा कैसे जो किया है वही रुक सकता है अष्टवक्र मीरा को नहीं रोक सकते प्रार्थना करने से तुम्हें रोक सकते तुम कर रहे थे इधर में अष्टावक्र पे बोल रहा हूं तो मेरे पास प्रश्न आ जाते हैं कि अस्तवक्र तो कहते हैं ध्यान इत्यादि करने से कुछ सार नहीं तो फिर हम जो ध्यान कर रहे हैं उसको बंद कर दें तुम कर रहे हो इसलिए ख्याल उठता है कि बंद कर दें जब अष्टावक्र कहते हैं बंद कर दो लेकिन जिससे ध्यान हो रहा है वो कैसे बंद करेगा जो तुमने शुरू किया बंद कर सकते हो जो तुमने शुरू नहीं किया जो शुरू हुआ उसे तुम कैसे बंद करोगे जरा श्वास को तो बंद करके देखो तो पता चल जाएगा कि नहीं होती बंद तुमने शुरू भी नहीं की शुरू हुई बंद भी होगी कभी अपने से होगी तुम बीच में करता नहीं बन सकते तो ख्याल रखना एक तो प्रार्थना है जो की जाती और एक प्रार्थना है जो हो जाती जो हो जाए वही सच है जो हो जाए वह परम सौभाग्य की है और कहीं भी हो सकती है मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे का सवाल नहीं है कहीं भी हो सकती है क्योंकि परमात्मा सब जगह है जहां से भी उसकी झलक मिल जाएगी वहीं हृदय डमाडोल हो जाएगा वहीं मस्ती छा जाएगी वहीं आंखों में नशा आ जाएगा वहीं तुम डोलने लगोगे वहीं तुम झुक जाओगे तुम जरा इस बात को ख्याल में रखना जरा सोचो किसी गुलाब के फूल को देखकर अगर तुम झुक गए और वहीं घुटने टेक हो गई नमाज काबा की तरफ मुंह कर रहे हो मुर्दा पत्थर की तरफ इधर जीवित परमात्मा फूल से पुकार रहा है कि तुम शब्दों की के जाल को दोहरा रहे हो गायत्री मंत्र नमोकार यहां फूल में नमोकार जीवित गायत्री प्रकट हो रही तुम मुर्दा शब्दों के साथ खेल कर रहे हो झुक जाओ यहां डूब जाओ इस फूल में और तुम जानोगे प्रार्थना का स्वाद तुम्हारे कारण प्रार्थना भी खराब हो गई जिस प्रार्थना में तुम मौजूद हो वह प्रार्थना नहीं जिस प्रार्थना में तुम बिल्कुल लीन हो गए वही प्रार्थना है फिर तुम्हारी प्रार्थना है तो भितमंगे की प्रार्थना है तुम कुछ ना कुछ मांग रहे हो दीन हो नहीं प्रार्थना दीन भाव से नहीं उठती प्रार्थना अर्पण है समर्पण है तुम अपने को अर्पित करते हो मांगते नहीं जो प्रार्थना दीन भाव से उठती है कुछ मांगने के लिए उठती है जिस प्रार्थना में तुम प्रार्थी हो जाते हो चूक गए फिर अष्टावक्र की प्रार्थना नहीं है वह होगी किसी और की लेकिन अष्टावक्र के शास्त्र में अष्टावक्र के मार्ग पर उसके लिए कोई जगह नहीं घोरतम चारों ओर घटाएं घिर आई घनघोर वेग मारुत का है प्रतिकूल हिले जाते हैं पर्वत मूल गरजता सागर बारंबार कौन पहुंचा देगा उस पार पारंगे उठती पर्वताकार भयंकर करती हाहाकार अरे उनके फैनिल उ तरीका करते हैं उपहास हाथ से गई झूठ पथवार कौन पहुंचा देगा उस पार ग्रास करने नौका स्वच्छंद घूमते फिरते चल कर वृंद देखकर काला सिंधु अनंत हो गया हा साहस का अंत तनंगे हैं उत्ताल अपार कौन पहुंचा देगा उस पार यह सच है कि हम असहाय तो प्रार्थना के दो रूप हो सकते हैं या तो हम अपनी असहावस्था में मांगे उससे कि कुछ दे ताकि हम आलंबन पा जाएं या हम अपनी असहावस्था में सिर्फ झुक जाएं कुछ मांगे ना असहाय अवस्था में झुक जाएं घोरतम छायाचारों ओर घटाएं घेराए घनघोर वेग मारुत का है प्रतिकूल हिले जाते हैं पर्वतमूल गरजता सागर बारंबार कौन पहुंचा देगा उस पार कुछ मांगा नहीं जा रहा है कुछ कहा जा रहा है जरूर अपनी असहाय अवस्था प्रकट की जा रही है मांगा कुछ भी नहीं जा रहा मांग कुछ भी नहीं अपना बेसहारापन प्रकट किया जा रहा है कोई सहारा नहीं मांगा जा रहा तरंगे उठी पर्वताकार भयंकर करती हाहाकार अरे उनके फैनल उछवास तरीका करते हैं उपहास हाथ से गई छूट पतवार कौन पहुंचा देगा उस पार सुनते हो कौन पहुंचा देगा उस पार नहीं कोई मांग है नहीं किसी हाथ की तलाश है नहीं कोई विकमंगे की प्रार्थना है सिर्फ निवेदन है सिर्फ अपनी स्थिति का निवेदन है ग्रास करने नौका स्वच्छंद घूमते फिरकर चलकर वृंद देखकर काला सिंधु अनंत हो गया साहस का अंत, तरंगे हैं उत्ताल अपार कौन पहुंचा देगा उस पार और जब ऐसी भावदशा में तुम झुकोगे तो तुम अचानक पाओगे पहुंच गए उस पार उस झुकने में ही मिल जाता किनारा क्योंकि उस झुकने में ही खो जाता अहंकार जो हाहाकार है यह जो ताल तरंगे अहंकार है, है और कुछ भी नहीं अब फर्क समझना अहंकारी आदमी झुकता है परमात्मा के सामने ताकि अहंकार के लिए कुछ और सहारे मिल जाएं कहे प्रभु कुछ दो इधर अहंकार टूटा जा रहा है स्तंभ हिले जाते जड़ें उखड़ी जाती कुछ दो मुझे मजबूत करो तो प्रार्थना चुप गई प्रार्थना प्रार्थना ना हुई नहीं तुमने कहा सिर्फ ये जड़ें उखड़ी जाती ये गहन अंधकार है, ये वो ताल तरंगे ये सब उछखड़ा जा रहा है कौन पहुंचा देगा उस पार तुमने बस निवेदन कर दिया और तुम चुप रहे तुम्हारा निवेदन और निवेदन के बाद गहरी चुप्पी और मौन कौन पहुंचा देगा उस पार एक प्रश्न मात्र है तुमने कुछ मांगा नहीं तुमने कुछ चाहा नहीं ऐसे निवेदन के लिए अष्टावक्र के मार्ग पर कोई इनकार नहीं लेकिन तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हैं उनके लिए तो इनकार है तुम्हारी प्रार्थनाएं तो अभी के ही हिस्से हैं आकांक्षा का नया नया रूप तुम कुछ पाने चले हो संसार स्वर्ग मोक्ष तुम अपने को ही भरने में लगे हो वास्तविक प्रार्थना वही उठती है जहां तुम खाली हो शून्य हो कौन पहुंचा देगा उस पार तीसरा प्रश्न सदगुरु की छाया में होने का अर्थ कृपा करके हमें समझाइए अर्थ नहीं समझाया जा सकता अनुभव करना पड़े कैसे समझाओगे यात्री थका मंदा है पर, धूप धूल धमास लंबी यात्रा की थकान कोई छाया नहीं मिली कभी और पूछता है किसी वृक्ष की छाया के तले विश्राम का क्या अर्थ कैसे समझाओगे उसे क्या करोगे उपाय कौन सी विधि काम आएगी समझाने में नहीं अर्थ समझाया नहीं जा सकता उसे कहना पड़ेगा कि वृक्ष है छाया भी है तू विश्राम कर जानकर ही जानेगा तू अनुभव कर ही जानेगा तू और कोई उपाय नहीं है सदगुरु के पास होने का इतना ही अर्थ है कि तुमने अपने अहंकार पर भरोसा खो दिया अब तुम कहते हो इस अहंकार की मान के बहुत चल रही है कहीं पहुंचे नहीं सिर्फ दुख पाया पीड़ा पाई इसने भटकाया उलझाया भरमाया अब इसकी और ना सुनेंगे बजाय अपने अहंकार की सुनने के अब तुमने किसी प्रज्ञा पुरुष की वाणी पर भरोसा किया ये जो वाणी है किसी प्रज्ञा पुरुष की किसी दूसरे की वाणी नहीं तुम्हारे ही अंतरतम की वाणी सदगुरु वही है जो तुम्हारे भीतर छिपे अंतरतम की वाणी बोलता है जो तुम अपने भीतर नहीं खोज पाते वो बाहर से तुम्हें सुनाता है जिस दिन तुम भीतर भी खोजने में समर्थ हो जाओगे उस दिन पाओगे ये वृक्ष बाहर नहीं था यह तुम्हारे भीतर ही फैल रहा था यह छाया तुम्हारे भीतर से ही आ रही थी गुरु ने तो सिर्फ इशारा किया इंगित किया सदगुरु की छाया में होने का अर्थ है एक परम प्रेम में पड़ जाना एक ऐसे प्रेम में जिसका कोई निर्वचन नहीं हो सकता जिसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती दुनिया में तीन तरह के प्रेम है एक तो प्रेम है किसी के शरीर के साथ प्रेम में पड़ जाना वो छुद्रतम है वो जल्दी ही आता और चला जाता वो शरीर की वासना है उसको ही काम कहो सेक्स कहो एक दूसरा प्रेम है जो किसी के मन के साथ प्रेम में पड़ जाना साधारणतः हम उसे ही प्रेम कहते हैं दूसरे प्रेम को वो पहले से श्रेष्ठतर है थोड़ा गहरा है ज्यादा दृढ़ टिकेगा शरीर के थोड़ा पार है थोड़ी इसमें सुगंध है काव्य की थोड़े पंख हैं उसके पास थोड़ा उड़ सकता है फिर एक तीसरा प्रेम है किसी के साथ आत्मा में आत्मा के साथ आत्मा का प्रेम हो जाना फिर पूरा खुला आकाश विराट आकाश इसे हम प्रार्थना कहते पहला काम दूसरा प्रेम तीसरी प्रार्थना सदगुरु के पास होने का अर्थ है प्रार्थना पूर्ण होकर बैठना किसी की आत्मा के साथ प्रेम में पड़ गए किसी की आत्मा ने मन को डुबा लिया मोह लिया किसी के रंग में रंग गए ये तुम्हें जो मैंने गैर एक रंग दिया है ये तो केवल प्रतीक है ये तो इस बात की खबर है कि तुम मेरे रंग में रंगने को राजी हुए ये तो सिर्फ ऊपर की बात है ये तो केवल शुरुआत है ये तो ऐसा जैसे छोटे बच्चों को हम समझाते कि आ आम का आम से आका क्या लेना देना आ तो और हजार चीजों का भी है लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ती परसों ही कोई मुझसे पूछता था कि सन्यास अगर भीतर का ही लें तो ठीक नहीं तो मैंने कहा भीतर का ले सको तब तो जरूरत ही नहीं है लेने की भीतर का नहीं ले सकते इसलिए तो बाहर से शुरू करना पड़ता है भीतर का ही लेने की क्षमता हो तब तो लेने की भी जरूरत खत्म हो गई अभी लेने की जरूरत है तो उसका अर्थ ही इतना हुआ कि अभी भीतर का कुछ पता नहीं और तुम बाहर खड़े हो भीतर जाओगे भी तो भी बाहर से ही भीतर जाओगे अब जो आदमी अपने घर के बाहर खड़ा है सड़क पे उससे हम कहें कि चलो सीढ़ियां चढ़ो वो कहे कि हम सीधे भीतरी पहुंच जाए तो हर जाए कहेंगे अगर तुम भीतर खड़े हो तब तो पहुंचने की कोई जरूरत ही नहीं लेकिन अगर बाहर सड़क पर खड़े हो तो फिर बाहर से यात्रा करनी पड़ेगी अब जो पूछता था भयभीत है कपड़ों से बाहर भीतर के तो बड़े ऊंचे शब्द प्रयोग कर रहा है डरा हुआ है बाहर से फिर जल्दी ही बात निकल आएगी परिवार परिजन गांव बस्ती वाहन वस्त्रों में जाऊंगा लोग हंसेंगे तो मैंने कहा वो तो बाहर हंस रहे तुम्हारा क्या बिगाड़ तुम तो भीतर की बातें कर रहे परिजन गांव बस्ती वो सब तो बाहर है तुम्हारे भीतर भीतर तो तो तो नहीं आप ठीक कहते मगर मुश्किल मुश्किल पड़ेगी तो, मुश्किल तो बाहर से आ रही और तुम तो खड़े हो लेकिन आदमी बड़ा बेईमान है बड़े ऊंचे तर्क खोजता है बड़ी छोटी बातें छिपाने को तो मैंने कहा सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि बाहर का डर है उसने कहा आप नहीं मानते तो मान लेता हूं कि बाहर का डर तो उस बाहर के डर को तो बाहर से ही मिटाना पड़ेगा ये भीतर से नहीं मिट सकता ये गैरिक वस्त्र तो सिर्फ इस बात की खबर है कि तुम राजी रंगने को सदगुरु के पास होने का अर्थ है कि तुम उसके रंग में रंगने को राजी सदगुरु तो रंगरेज है वो तो तुम्हारी ओढ़नी को रंग देता है पर तुम्हारा सहयोग जरूरी है। वृक्ष घनी छाया से भरा है लेकिन तुम उसके नीचे विश्राम न करो तो वृक्ष कुछ भी ना कर पाएगा वृक्ष तुम्हारे पीछे दौड़ नहीं सकता तुम्हें वृक्ष के साथ सहयोग करना होगा सदगुरु जीवन में क्रांति ला सकता है आमूल रूपांतरण हो सकता है लेकिन तुम्हारे सहयोग के बिना ना होगा और तुम्हारा सहयोग तभी संभव है जब सदगुरु की मौजूदगी तुम्हें अपने जीवन से भी ज्यादा मूल्यवान मालूम होने लगे तभी तुम रंगने को राजी हो नहीं तो नहीं मौत अच्छी है जो दम निकले तुम्हारे सामने आंख से ओझल हो तुम तो जिंदगी अच्छी नहीं ऐसा जब लगने लगे मेरे दिल की नरंगी पूछते हो क्या मुझसे तुम नहीं तो वीराना तुम रहो तो बसती है जब ऐसा लगने लगे कहां हम कहां वसलो जाना की हसरत बहुत है उन्हें एक नजर देख लेना जब ऐसा लगने लगे एक नजर भी जब परम तृप्ति देने लगे तो फिर सदगुरु की छाया में होने का अर्थ समझ में आएगा यह कोई हिसाब किताब की बातें नहीं है यह तो पागलों की बातें बेहिसाब किताब दीवानों की बातें हैं गो ना समझूं उसकी बातें गो ना पाऊं उसका भेद पर यह क्या कम है कि मुझसे वह परी पै कर खुला सदगुरु की बातें तो मैं समझ में थोड़ी आएंगी एकदम से तो कैसे समझ में आएंगी गो ना समझू उसकी बातें गो न पाऊँ उसका भेद न उसकी बात समझ में आए न उसके भेद का कुछ पता चले न राज का पता चले बिल्कुल ठीक ही है लेकिन फिर भी प्रेम का दीवाना खिंचा चला जाता पर यह क्या कम है कि मुझसे वह परी पै खुला वह दिव्य देही मुझसे बोला यही क्या कम है नहीं समझे उसकी बात नहीं समझे उसका भेद छोड़ो समझ लेंगे कभी जल्दी भी क्या है लेकिन उसने कहा उसने कहने योग्य समझा उसने इतना पात्र समझा कि अपने को उंडेला यही क्या कम है ऐसा जब तुम्हारे भीतर भाव बने तो सदगुरु की छाया न होने का अर्थ पता चलेगा अनुभव से और कोई उपाय नहीं चौथा प्रश्न तू ही राजदा है मेरा तुझको मेरी शर्म है तू ही व ऐसे मसरत तू ही दर्द तू ही गम है जिसे चाहे तू बना दे जिसे चाहे तू मिटा दे वही भी तेरा कर्म है यह भी तेरा कर्म है एक बात तुझसे पूछूँ सच सच अगर बता दे तुझे याद करके रोना क्या यह बंदगी से कम है कम ज़्यादा की तो बात ही नहीं रोना ही बंदगी है और जिस बंदगी में रोना नहीं सूखी सूखी है बंदगी पूरी नहीं जिस बंदगी में रोना नहीं मरुस्थल है आंसुओं से ही तो मरुधान शुरू होता हरियाली आती जो बंदगी आंसुओं से रिक्त है तुम झुके तो लेकिन झुके नहीं अगर आंखें आंसुओं से न भरी तो क्या खाक झुके तो शरीर झुक गया हृदय ना झुका तो देह झुक गई भावना ना झुकी जब तुम झुकोगे देह से तो वो तो कब आयत है केवल लेकिन जब तुम हृदय से झुकोगे तो आंखों से आंसुओं की धार बहेगी आंसुओं की धार दुख में ही थोड़ी बहती है परम सुख में भी बहती है आनंद में भी बहती है जब भी कोई चीज इतनी ज्यादा हो जाती जिसे तुम संभाल नहीं पाते तभी आंसुओं का सहारा लेकर बैठी अब तुम परमात्मा के सामने झुके या सदगुरु के सामने झुके या जगत के सौंदर्य के सामने झुके ये झुकने की घटना इतनी इतनी गहरी है कि अगर इस आंखों में आंसू ना आए और तुम भीतर गदगद न हुए तो झुकना रूखा रूखा रह गया ये तो ऐसा ही है जैसे प्यास लगी और किसी ने खाली गिलास पी लिया अब खाली गिलास से कहीं प्यास बुझेगी गिलास भरा होना चाहिए आंसू तो खबर लाएंगे कि तुम्हारा झुकना प्रमाणिक है तुम औपचारिक रूप से नहीं झुके तुम सच में ही झुके तो मैं तो रोने को ही बंदगी कहता हूं तुम्हें अगर सूरज को उगते देखकर आकाश में चांद को तिरते देखकर सफेद बदलियों को आकाश में भटकते देखकर आंसू आ जाएं तो बंदगी हो गई किसी बच्चे को हंसते देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू भर आएं तो बंदगी हो गई इन पक्षियों के कलरव से तुम्हारी आंखें गीली हो आए तो बंदगी हो गई भाव है बंदगी और ऐसी बंदगी फिर जाती नहीं ऐसा नहीं कि हो गई और समाप्त हो गई ऐसी बंदगी फिर जाती नहीं सूखी बंदगी कर भी ली और खत्म भी हो जाती होती भी नहीं और खत्म भी हो जाती गिली बंदगी भावपूर्ण बंदगी हुई तो हुई डूबे तो डूबे फिर चलती ही रहती सरकती ही रहती तुम्हारे रोए रोए में श्वास श्वास में याद एक जख्म बन गई है वरना भूल जाने का कुछ ख्याल तो था लेकिन फिर प्रभु का स्मरण भी ऐसा हो जाता जैसे जख्म हो गया एक दर्द मीठा दर्द जो भीतर सदा बना रहता जाता नहीं याद एक जख्म बन गई है वरना भूल जाने का कुछ ख्याल तो था अब तो भूल जाने से भी भूलने के उपाय से भी भूलना नहीं होता ख्याल भी हो कि भूल जाएं, तो भी भूलना नहीं हो सकता बहुत बार जिसके जिंदगी में बंदगी आई है वो सोचता है कहां झंझट में पड़े छूट जाए इससे घबराहट लगती है कि किस तरफ चल पड़े यह कौन सी रौ में बहने लगे यह कौन सी धारा ने पकड़ लिया सब अस्तव्यस्त होने लगी जिंदगी पुरानी पुराना ढांचा पिघलने लगा बिखरने लगा जो अब तक बनाया था अर्थहीन मालूम होने लगा ये किस मार्ग पर चले किस अनजान राह पर चले बहुत बार मन होता है कि लौट जाए वापस। वो जो अनजाना है उससे डर लगता है जो जाना माना है उसी में थिर हो जाए फिर लौट जाए लेकिन ये हो नहीं सकता याद एक जख्म बन गई है वरना भूल जाने का कुछ ख्याल तो था फिर भूल नहीं सकते अभी तुम कहते हो परमात्मा को कैसे याद करें और एक ऐसी भी घड़ी आती है कि फिर तुम पूछोगे परमात्मा को कैसे भूलें जब वो घड़ी आ गई तो समझो कि बंदगी हो गई तो समझो कि प्रार्थना हुई तो बात उतर गई तीर की तरह हृदय में तब तुम कहोगे कुछ वक्त कट गया जो तेरी याद के बगैर हम पर तमाम उम्र वो लम्हे गिरा रहे फिर तुम कहोगे कि वो जो तेरी याद के बिना जो थोड़ा सा वक्त कट गया जिंदगी का वो बोझ की तरह ढोना पड़ रहा है वही दुख हो जाएगा जो तेरे बिना वक्त कट गया जो तुझे याद किए बिना दिन गुजर गए वही बोझ की तरह छाती पे पत्थर की तरह बैठे। क्यों ऐसा ना हुआ कि तब भी तुझे याद किया क्यों ऐसा ना हुआ कि तब भी तुझे पुकारा क्यों कटे हुए दिन तेरी बिना याद के कुछ वक्त कट गया जो तेरी याद के बगैर हम पर तमाम उम्र वो लम्हे गिरा रहे भक्त को तो हर हर घड़ी उसकी याद आने लगती हर तरफ से उसकी याद आने लगती फूलों पक्षियों के गीत से ही नहीं इंद्रधनुषों के रंग किरणों के जाल से ही नहीं हर तरफ से बैठे बैठे मुझे आया गुनाहों का ख्याल आज शायद तेरी रहमत ने किया याद मुझे सुनते हो भक्त ये कह रहा है कि आज बैठे बैठे मैंने जो अब तक गुनाहे किए पाप किए उनकी याद आ गई जरूर तेरी करुणा ने मुझे याद किया ऐसा लगता है तेरा दिल मुझे क्षमा कर देना का हो रहा है तभी तो तूने गुनाहों की याद दिलाई तू रहीम है रहमान है तू करुणावान है जरूर तू मुझे क्षमा करना चाहता इन गुनाहों की याद किस लिए दिलाता तो गुनाहों तक से भक्त को परमात्मा की ही याद आती बैठे बैठे मुझे आया गुनाहों का ख्याल आज शायद तेरी रहमत ने किया याद मुझे फिर तो हर चीज उसी तरफ इशारा करने लगती फिर हर रास्ता उसी तरफ जाने लगता फिर हर मिल का पत्थर उसी तरफ तीर को बनाए हुए दिखाने लगता है सब तरफ से सुख हो दुख अच्छा हो कि बुरा सुबह की असु सफलता की असफलता सब तरफ से आदमी परमात्मा की याद की तरफ जाने लगता है सफलता हो तो वो धन्यवाद देता दुख हो तो धन्यवाद देता है सूफी फकीर बाजीद ने कहा है कि प्रभु कुछ न कुछ दुख बनाए रखना क्योंकि जब दुख होता है तो मुझे तेरी याद ज्यादा आती सुख में कहीं भूल ना जाऊ तू थोड़ा दुख बनाए रखना तू थोड़े कांटे चुभाए रखना। कहीं फूलों में भटक ना जाऊ कांटा चुभता है तो तेरी तक्षण याद आती दुख में याद आती ना तो बाजीत कहता है कि दुख बनाए रखना ज्यादा सुख मत दे देना कहीं ऐसा ना हो कि सुख में मैं खो जाऊं मुझे मेरा भरोसा नहीं तेरा ही भरोसा है पांचवा प्रश्न आप बोलते क्यों यह भी खूब रही बोलने भी न तोगे अगर मैं चुप रहूं तो तुम पूछोगे आप चुप क्यों है और अगर मैं न बोलूं तो तुम ये प्रश्न किससे पूछते बोलता हूं क्योंकि तुम्हारे पास प्रश्न है और मेरे पास उत्तर है बोलता हूं इसलिए कि न बोलूं तो अपराध होगा जो मिला है उसे बांटना जरूरी है जो मिला है उसके मिलने में ही यह शर्त है कि बांटना जरूरी है मिल जाए और न बांटो तो कंजूसी होगी और सब कंजूसियां माफ हो सकती हैं लेकिन परम सत्य मिल जाए और न बांटो तो यह अक्षम्य अपराध है यह कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता हर सुमन का सुरभि से यह अनलिखा अनुबंध अनिल को सौंपे बिना यदि मैं झरू सौगंध हर सुमन का हर फूल का सुरभि से यह अनलिखा अनुबंध यह बिना लिखा कॉन्ट्रैक्ट है अनुबंध है हर सुमन का सुरभि से यह अनलिखा अनुबंध अनिल को सौंपे बिना हवाओं को सुगंध को सौंपे बिना यदि मैं झरू सुगंध तो कसम है झरना मत जब तक कि सुगंध फूलों को सौंपना दी हवाओं को सौंपना दी जाए ये अनलिखा अनुबंध है कहीं लिखा नहीं किसी कानून की किताब में नहीं लेकिन ऐसा कभी हुआ भी नहीं कभी किसी ने चाहा ही भी करना तो नहीं कर पाया बुद्ध ने चाहा था सात दिन तक चुप बैठे रहे थे ज्ञान हो जाने के बाद सोचा क्या कहूं कौन समझेगा फिर जो समझ सकते हैं वो मेरे बिना भी समझ लेंगे सौ में कोई एकाध निन्यानबे तो ऐसे हैं कि मैं कहूंगा कहूंगा कहता रहूंगा और वो ना समझेंगे क्या सार वो सात दिन चुप बैठे रहे कथा में थी ब्रह्मा सारे देवताओं को लेकर बुद्ध के चरणों में आए और कहा आप बोले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बुद्ध हुआ हो और न बोला हो अनलिखा अनुबंध सौगंध है आपको कसम है आपको बोले क्योंकि बहुत लोग जो प्रतीक्षातुर है बुद्ध ने फिर वही तर्क दोहराया कहा मैंने भी सोचा था लेकिन मैं सोचता हूं जो नहीं समझेंगे नहीं समझेंगे और जो समझने योग्य है वो मेरे बिना भी खोज लेंगे दिन दो दिन की देर होगी और क्या फर्क पड़ेगा आ ही जाएंगे बात तो जची थी ब्रह्मा को भी वो भी सोच विचार में पड़ गया कि बात तो ठीक है सौ में कोई एक समझेगा और जो समझने योग्य है वो बुद्ध के बिना भी खोज ही लेगा थोड़ा टटोलेगा थोड़ी देर अबेर होगी मगर पहुंच जाएगा इसलिए कुछ हर्जा नहीं होता और जो निन्यानबे हैं वो सुन के भी समझने वाले नहीं अब क्या करें तो देवताओं ने विचार विमर्श किया होगा और वे फिर एक तर्क लेके बुद्ध के पास आए उन्होंने कहा आप ठीक कहते कुछ ऐसे है जो सुन के बिना समझेंगे और कुछ ऐसे हैं जो आपको बिना सुने भी समझ लेंगे मगर इन दोनों के बीच में भी कोई एक है। बीच में भी कड़ी है एक जो आप बोलेंगे तो समझेगा आप ना बोलेंगे तो ना समझेगा किनारे पर खड़ा है कोई धक्का दे देगा तो गिर पड़ेगा सागर में किसी ने धक्का ना दिया तो खड़ा रह जाएगा कुछ तो बहुत दूर है सागर से आप कितनी धक्का दो वो ना गिरेंगे गिरेंगे भी तो जमीन पे गिरेंगे उठ के खड़े हो जाएंगे और गाली देंगे कि क्यों धक्का दिया हम भले चंगे जा रहे थे और तुम्हें धक्का देने की सूची और कुछ है जो छलांग लगाने को तैयार ही है उनको धक्के की जरूरत भी नहीं वो छलांग लगा ही रहे उन्होंने तैयारी कर ही ली है बस वो एक दो तीन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कौन जाएंगे वो आपके बिना भी कुंज जाएंगे लेकिन कुछ है जो किनारे पर खड़े पहुंच गए सागर के किनारे और छलांग का साहस नहीं जुटा पा रहे जरा सा आपका इशारा जरा सा आपके द्वारा दिया गया साहस वे कुएंगे बुद्ध को ये तर्क स्वीकार कर लेना पड़ा और मेरे ख्याल में ये कथा बड़ी बहुमूल्य है क्योंकि ये सभी बुद्ध पुरुषों के सामने ऐसी घटना घटती है जब मिलता है सत्य तो एक मन होता है चुप रह जाओ कबीर ने कहा है हीरा पायो गांठ गठे आयो अब बा को बार बार क्यों खोले मिल गया हीरा जल्दी से गांठ गठे आया अपने रास्ता चले बार बार खोलने का और बताना और दिखाने का क्या प्रयोजन वो सभी के मन में उठता होगा हीरा पायो गांठ गठे आयो अब कौन फिजूल पंचायत में पड़े और यहां ऐसे लोग कि हीरा भी दिखाओ तो वो कहते हैं कहां है हीरा दिखाई नहीं पड़ता हीरा भी दिखाओ तो वो कहते हैं पता नहीं हीरा होगा कि नहीं होगा उनने कभी हीरे तो देखे नहीं वो कहते हैं, होगा कंकड़ रंगीन पत्थर होगा और कौन जाने ये आदमी धोखा दे रहा है कि लूटने आया कि क्या मामला है कि कहेंगे चलो भी बहुत हीरे देख ली हीरे होते नहीं सिर्फ सपने ईश्वर आत्मा निर्वाण मोक्ष होते थोड़ी बातचीत किसी और को उलझाना हम बहुत समझदार है हमें ना उलझा सकोगे तो क्या फायदा कबीर कहते हैं हीरा पायो गांठ गठिया हो अपना रास्ते पे चले बात खत्म हो गई अपनी बात खत्म हुई लेकिन कबीर भी चुप न रह पाए गांठ को खोल खोल के दिखाना पड़ा कभी कभी ग्राहक आ जाते कभी कभी ऐसे लोग आ जाते जिन्हें हीरा दिखाना ही पड़ेगा न दिखाओगे तो तुम भीतरे भीतर खुद अपराध भाव से गड़े जाओगे इसलिए बोलता हूँ जाओ वो मेरे शब्दों के मुक्ति सैनिक को जाओ जिन जिन के मन का देश तक है गुलाम जो एक छत्र सम्राट स्वार्थ के शासन में पिस रहे अभी हैं सुबह शाम घेरे हैं जिनको रूढ़ी चिंतन की ऊंची दीवारें जो बीते युग के संसारों की सरमाएदारी का शोषण सहते हैं बेरोक थाम, उन सब तक नई रोशनी का पैगाम आज पहुँचाओ जाकर उनको इस टूर दमन की कारा से छुड़वाओ जाओ और मेरे शब्दों के मुक्ति से इनको जाओ बोलता हूं कि तुम मुक्त हो सको बोलता हूं कि तुम बंधे हो न मालूम कितने प्रश्नों की जंजीरों से बोलता हूं कि वे जंजीरें टूट सके किसी उत्तर की तुम्हें झलक भी दिखाई पड़ जाए तुम्हारी आंख जरा आकाश की तरफ उठ जाए तुम जमीन पर गड़ाए चल रहे हो जन्मों जन्मों से तुम भूल ही गए हो कि आकाश भी है बोलता हूं कि तुम्हें याद आ जाए कि तुम्हारे पास पंख हैं जिनका तुमने उपयोग ही नहीं किया तुम उड़ सकते थे और नहीं उड़े तुम उड़ने को ही बने थे और तुम नहीं उड़े उड़कर ही तुम्हारी नियति पूरी हो सकती थी और तुम जमीन पर घसीट रहे हो तुम घसीटने के लिए बने नहीं हो आकाश ही तुम्हारा गंतव्य लक्ष्य इसलिए बोलता हूं अक्षर से छर तक की यात्रा यंत्र छर से अक्षर तक की यात्रा मंत्र अक्षर से अक्षर तक की यात्रा तंत्र जो बोल रहा हूं उसमें कुछ यंत्र है जो बोल रहा हूं उसमें कुछ मंत्र है और जो बोल रहा हूं उसमें कुछ तंत्र है। उसमें तीनों है फिर से सुनो अक्षर से छर तक की यात्रा यंत्र वो जो अक्षर जो दिखाई भी नहीं पड़ता जिसकी कोई सीमा नहीं जो शाश्वत सनातन है उसको जब हम सीमा में उतारते शब्द में बांधते तो यंत्र पैदा होता है विज्ञान वही है मैं तुमसे जो बोल रहा हूं उसमें कुछ विज्ञान है उसमें कुछ विधियां हैं उन विधियों को तुम पकड़ लो अक्षर से छर तक की यात्रा यंत्र अगर तुम उन विधियों को पकड़ लो उन सीढ़ियों को पकड़ लो तो फिर तुम छर के सहारे चढ़ के पुनः अक्षर तक पहुंच सकते हो उसमें कुछ विधियां हैं छर से अक्षर तक की यात्रा मंत्र और जब छर से अक्षर तक जाना होता है तो जिन से सहारा मिलता है उन्हीं का नाम मंत्र है। जो मैं बोल रहा हूं उसमें कुछ मंत्र इन मंत्रों को अगर तुम समझ लो तो तुम वापस वहां पहुंच जाओगे जहां से आए हो, मूल स्रोत तक पहुंच जाओगे और मैं जो बोल रहा हूं उसमें कुछ तंत्र है, अक्षर से अक्षर तक की यात्रा तंत्र ये सबसे ज्यादा कठिन बात है तंत्र यंत्र भी समझ में आता ऊपर से नीचे उतरना यंत्र नीचे से ऊपर जाना मंत्र ऊपर से ऊपर जाना तंत्र पृथ्वी से आकाश की तरफ जाना मंत्र आकाश से पृथ्वी की तरफ आना तंत्र आकाश से और बड़े आकाशों की तरफ जाना पूर्णता से और बड़ी पूर्णताओं की तरफ जाना शून्य से और महाशून्यों की तरफ जाना तंत्र तीनों हैं किन्ही के काम के लिए यंत्र है अभी विधि जरूरी है उनके लिए विधि दे रहा हूं किन्ही के लिए मंत्र जरूरी है उनके लिए विधि आवश्यक नहीं प्रार्थना काफी है भाव काफी फिर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें न प्रार्थना की जरूरत है न ध्यान की विधियों की जरूरत है उनके लिए अष्टावक्र के सूत्र दे रहा हूं यह तंत्र अक्षर से अक्षर तक की यात्रा तंत्र श्रवण मात्र न कोई विधि न कोई मंत्र मात्र सुन लिया हो गया तीनों तरह के लोग यहां हैं कुछ तांत्रिक कुछ यांत्रिक कुछ मांत्रिक तीनों तरह के लोग यहां हैं। तीनों के लिए बोल रहा हूं जब भक्ति पर बोलता हूं तो मंत्र पर बोलता हूं जब पतंजलि और योग पर बोला तो यंत्र पर बोला अष्टावक्र पर बोल रहा हूं या लाउस् पर बोला तो तंत्र पर बोला बोलना जरूरी है क्योंकि तुमने अभी सुना नहीं तुम सुन लो तो मेरा काम पूरा हो जाए लेकिन जिसने पूछा है वो शायद मेरे बोलने से परेशान होता होगा उसे कुछ अड़चन होगी दूसरे भी हैं जिन्हें बोलने में रस आ रहा है जो सुनने में रसमग्न है वे कहते हैं और बोलू जिसने पूछा उसे कुछ बेचैनी होगी शायद मेरे शब्द उसकी सुरक्षाओं को तोड़ते होंगे शायद मेरे शब्द उसके सिद्धांतों को डवाडोल करते होंगे शायद मेरे शब्दों के कारण उसकी रात की नींद खराब होती होगी शायद मेरे शब्दों के कारण उसकी जो मान्यताएं हैं वो उखड़ रही होंगी उसे कुछ अड़चन तुम अपनी अड़चन समझो बजाय पूछने की कि मैं क्यों बोलता हूं तुम यह समझो कि मेरे बोलने से तुम बेचैन क्यों हो क्योंकि वही तुम्हारा तुम्हारी सीमा है वही तुम्हारी समस्या है मेरे बोलने का क्या संबंध है तुम्हें नहीं सुनना है मत सुनो मैं तुम्हारे घर आके नहीं बोलता हूं तुम यहां आके मुझे सुनते हो तुम मत आओ तुम्हें सुनने में कुछ अड़चन होती कुछ पीड़ा होती कोई कांटा चुपता मत आओ लेकिन यही मुसीबत है आना भी पड़ता है सुनना भी पड़ता है सुनने से मुसीबत भी खड़ी होती क्योंकि सुनने से क्रांति निर्मित होती पुराने को छोड़ना पड़ेगा सुन लिया तो तुम मुश्किल में पड़े अब तुम बिना सुने भी नहीं रह सकते हो और आगे सुनने में भी डरते हो तो तुम तो मुझसे प्रार्थना कर रहे हो आप ही कृपा करके बोलना बंद कर दे नहीं मैं तुम्हारी ना सुनूंगा जब तुम मेरी नहीं सुन रहे <गणगाँ> तो मैं तुम्हारी सुनू तुम मेरी सुन लो तो मैं भी तुम्हारी सुन लू तुम अगर सुन लो जो मैं कह रहा हूं तो मुझे बोलने की जरूरत न रह जाए फिर बिना बोले भी काम हो जाए फिर सुनने से भी बात हो जाए फिर अक्षर से अक्षर शून्य से शून्य मौन से मौन का भी मिलन हो जाए सुन लो तुम तो वे भी हैं जो सुनते रहना चाहते वे भी हैं जो मैं चला जाऊंगा तो पछताएंगे वे भी हैं जो मैं चुप हो जाऊंगा तो रोएंगे वे तुम्हारे बोल वे अनमोल मोती वे रजत क्षण वह तुम्हारे आंसुओं के बिंदु वे लौने सरोवर बिंदुओं में प्रेम के भगवान का संगीत भर भर बोलते थे तुम अमर रस घोलते थे तुम हटीले पर हृदय पटथार हो गए कभी मेरे हो पाए कभी न हो पाए कभी मेरे न गीले न अजी मैंने सुने तक भी नहीं प्यारे तुम्हारे बोल बोल से बढ़कर बजा मेरे हृदय में सुख क्षणों का ढोल वे तुम्हारे बोल वे भी हैं उनके लिए ही बोल रहा हूं जिनको सुनने में अड़चन है वे ना सुने सुविधा है उनके लिए ना सुने अगर नहीं सुनने से कठिनाई है सुनना ही पड़ेगा तो फिर हृदय खोल के सुन लें, फिर कंजूसी से ना सुने मैं तो बोल रहा हूँ उनके लिए जिनके हृदय में कुछ अमृत घुलता है वे तुम्हारे बोल वे अनमोल मोती वे रजत क्षण बिंदुओं में प्रेम के भगवान का संगीत भर भरभर बोलते थे तुम अमर रस घोलते थे पर हृदय पट तार हो पाए कभी मेरे न गीले उनके लिए बोलता हूं जिनके हृदय पट के तार अभी भी गीले नहीं हो पाए लेकिन जो गीले करने को तत्पर जो रंगे जाने को तत्पर है जिनकी तैयारी है अर्चने हैं अनंत कालों की जन्मों जन्मों की बाधाएं हैं संस्कारों की लेकिन जो तैयार है आज नहीं कल जो रंगे जाएंगे बोलता हूं उनके लिए और उनके हृदय की स्थिति ऐसी है कि जो वे सुन रहे हैं उसे चाहे ना भी सुन पाते हो तो भी उनके हृदय में सुख का एक ढोल बजता है ना अजी मैंने सुने तक भी नहीं प्यारे तुम्हारे बोल बोल से बढ़कर बजा मेरे हृदय में सुख क्षणों का ढोल वे तुम्हारे बोल और वह ढोल बजने लगे तो चाहे तुमने सुना नहीं सुना कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि उसी परम सुख की तरफ यात्रा है ढोल बजने लगा सुख का तो बात हो गई यह शब्द शब्द नहीं है ये तुम्हारे भीतर पड़ी हुई बांसुरी को बजाने का उपाय ये शब्द शब्द नहीं ये तुम्हारे भीतर पड़ी वीणा को छेड़ने का उपाय तुम्हें एक संगीत लेकर आए हो उसको बिना बजाए मत चले जाना तुम्हें गीत लेकर आए हो उसे बिना गाए मत चले जाना हर सुमन का सुरभि से यह अनलिखा अनुबंध अनिल को सौंपे बिना यदि मैं झरू सौगंध तुम्हें भी सौगंध है बिना अपनी सुगंध को हवाओं को सौंपे बिना चले मत जाना सुनना हो सुनो ना सुनना हो ना सुनो लेकिन सदा याद रखो समस्या तुम्हारी है ये समस्या मेरी नहीं है कि मैं क्यों बोलता हूं मैं बोलता हूं क्योंकि पक्षी क्यों बोलते मैं बोलता हूं क्योंकि फूल क्यों बोलते मैं बोलता हूं क्योंकि सूरज की किरणें क्यों बोलती मैं बोलता हूं क्योंकि परमात्मा चारों तरफ बोल रहा है पांचवा प्रश्न कल रात मैंने एक स्वप्न देखा कि रजनीश और उनके सन्यासियों तथा सत्य साईं बाबा और उनके अनुयायियों के बीच युद्ध हो रहा है और अंत में साईं बाबा स्वीकार करते हैं कि रजनीश बड़े भगवान हैं इस स्वप्न का कारण और अर्थ बताने की कृपा करें न तो कुछ अर्थ है न कोई बड़ा कारण है या जो भी है वो बिल्कुल साफ है वो सीधा सीधा है कि तुम रजनीश के अनुयायी हो सत्य साई बाबा के होते तो निष्कर्ष उल्टा होता ये तुम्हारा अहंकार तुम मेरे अनुयायी हो इसलिए मेरी जीत होनी चाहिए क्योंकि मेरी जीत में ही तुम्हारी जीत छिपी तुम मेरे अनुयायी हो तो मैं बड़ा महात्मा होना चाहिए क्योंकि बड़े महात्मा के ही तुम शिष्य हो सकते हो छोटे के तो नहीं तुम जैसा शिष्य और छोटे महात्माओं का हो अपने अहंकार के खेलों को समझने की कोशिश करो ना तुम्हें रजनीश से कोई मतलब है ना तुम्हें सत्य साई बाबा से कुछ मतलब है ये तुम्हारा ही अहंकार तुम सोच रहे हो कोई बहुत बड़ा तात्विक सपना देख लिया कि कोई बहुत आध्यात्मिक घटना देख ली कि भविष्यवाणी तुम्हारे सपने में आ गई इस पागलपन में मत पड़ना ना कुछ अर्थ है ना कोई बड़ा कारण है सिर्फ तुम्हारे अहंकार के रोग है वो नए नए ढंग लेते हैं वो गुरु के पीछे भी खड़े हो जाते हैं तुम्हें क्या प्रयोजन है मैं हारूं कि जीतूं तुम्हें क्या लेना देना हां अगर तुम मेरे अनुयायी हो तो अर्चन तो मैं हारा तो तुम मैं जीता तो तुम जीते तुम्हें फिक्र तुम्हारी जीत की मेरी हार जीत की थोड़ी फिक्र और मेरी हार जी तो होनी भी नहीं हो चुकी जो होना था हो चुका अब कुछ होने को नहीं है हो गई, मैं अपने घर वापस लौट आया हूं अब कोई युद्ध नहीं चल रहा है तुम्हारी यात्रा भी अधूरी है और तुम्हारा अहंकार नए नए रूप लेगा और ऐसे रूप लेगा कि तुम्हें शक भी नहीं होगा कि यह अहंकार है इसलिए तुमने इतने बड़े मजे से यह प्रश्न पूछा तुमने सोचा कि मैं तुम्हारी पीठ बहुत थपथपाऊंगा कहूंगा कि खूब कि मुझे भी जिता दिया बड़ी कृपा इस भूल में मत पड़ना मैं तुम्हारी पीठ थपथाऊंगा नहीं क्योंकि ये तो तुम्हारे अहंकार को ही थपथपाना होगा पेरिस के विश्वविद्यालय में एक दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर था वो रोज कहा करता था कि मुझसे बड़ा आदमी संसार में दूसरा नहीं आखिर उसके शिष्यों को भी बेचैनी होने लगी एक शिष्य ने कहा कि आप दर्शन के प्रोफेसर हैं तर्क शास्त्र के ज्ञाता हैं, और आप ऐसी बात कहते करोड़ों करोड़ों लोग इनमें आप सबसे बड़े हो कैसे सकते और फिर अगर आप कहते हैं इसको तो सिद्ध कर दें तो उसने कहा सिद्ध कर दे तो उसने सारी दुनिया का नक्शा टांग दिया लाके और कहा कि तुम मुझे ये बताओ इस सारी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ देश कौन सा है वो सभी फ्रांसीसी थे फ्रेंच थे उन्होंने कहा निश्चित ही फ्रांस से बड़ा देश कोई भी नहीं सभी देशों को यही पागलपन है भारतीयों से पूछो तो वो कहते हैं ये तो धर्म गुरु ये देश ये तो पुण्य भूमि यही भगवान अवतार लेते रहे और तो कहीं लिए ही नहीं और तो बाकी सब ठीक है असली चीज तो यही है पर ये सभी को ख्याल है ये कोई तुम्हारे ख्याल नहीं चीनियों से पूछो रूसियों से पूछो अमरीकनों से पूछो अंग्रेजों से पूछो तो सभी फ्रेंच थे उन्होंने कहा कि फ्रांस से बड़ा कोई देश नहीं तो उसने कहा कि ठीक है बाकी दुनिया तो खत्म हुई रहा फ्रांस में अगर मैंने सिद्ध कर दिया कि मैं सबसे बड़ा आदमी फिर तो मानोगे उन्होंने कहा मानेंगे उसके बाद उसने पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि फ्रांस में सबसे श्रेष्ठ नगर कौन सा सब पेरिस के रहने वाले उन्होंने कहा कि साफ है बात की पेरिस सबसे तब तो वो भी थोड़े घबराने लगे विद्यार्थी कि यह आदमी तो धीरे धीरे रास्ते पर ला रहा है पेरिस सबसे बड़ा सबसे श्रेष्ठ नगर इसमें कोई शख्स के इसमें कोई दो मंतव्य हो भी नहीं सकते और तब उस प्रोफेसर ने कहा फिर मैं तुमसे ये पूछता हूं कि पेरिस में सबसे श्रेष्ठ स्थान निश्चित ही विश्वविद्यालय से श्रेष्ठ और क्या हो सकता है विद्यापीठ सरस्वती का मंदिर मगर अब तो विद्यार्थियों को जचने लगा कि मामला ये उलझाया दे रहा है तो तुम उनका विश्वविद्यालय और उनका मुझे तुम ये बताओ कि विश्वविद्यालय में सबसे श्रेष्ठ विभाग वो सब फिलोसफी के विद्यार्थी और ऐसे भी फिलॉसफी दर्शन शास्त्र शास्त्रों का शास्त्र उसके पार कौन है तो उन्होंने कहा कि दर्शन शास्त्र बताओ कि इस दर्शन शास्त्र का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है? मैं और मैं तुमसे कहता हूं कि मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ आदमी ऐसा आदमी चलता उसके सब तर्क मैं पर आ जाती तुम जब कहते हो कि भारत भूमि धन्य तो तुम ये नहीं कह रहे कि भारत भूमि धन तुम ये कह रहे है कि हम यहां पैदा हुए धन धन्य <laughs> तुम्हारे पैदा होने से ये भारत भूमि धन धन्य तुम अगर रूस में पैदा होते तो रूस की भूमि धन होती पक्का मानो क्योंकि एक भी रूसी नहीं कहता कि भारत भूमि धन धन्य तुम चीनी होते तो चीन तुम जहां होते तुम उसी को धन्य कहते तो ख्याल रखना ये भारत ये हिंदू धर्म श्रेष्ठतम धर्म यह तुम्हारी वजह से और वेद सबसे महान शास्त्र ये तुम्हारी वजह से या कुरान या बाइबल और जब तुम घोषणा करते हो कि महावीर महान तीर्थंकर तो तुम ख्याल कर लेना कोई आदमी जो जैन नहीं है ऐसा नहीं कहेगा जैन कहेगा कहां की बातें उठा रहे महावीर कृष्ण की कहो हिंदू कहेगा मुसलमान हंसेगा वो कहेगा महावीर अरे मोहम्मद की बात करो प्रत्येक अपने की घोषणा कर रहा है तो कि अपने के माध्यम से अपनी घोषणा है कहावत है ना कौन अपनी मां को असुंदर कहता लेकिन घोषणा अपनी ही चल रही है ये तुम्हारा स्वप्न तुम्हारे अहंकार का विस्तार है इससे सावधान होना स्वप्न ने बड़ी कृपा की कि तुम्हें चेताने की चेष्टा की जो स्वप्न में प्रकट हुआ है वो जागृत में भी तुम्हारे मन में होगा तभी तो प्रकट हुआ है ना तो कोई युद्ध चल रहा है किसी के साथ कम से कम मेरा नहीं चल रहा किसी के साथ कोई युद्ध तुम्हारा शायद चल रहा हो तुम तो मुझे बचाना मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा हूं मेरा किसी से कोई युद्ध नहीं चल रहा है ना कोई हार है न कोई चीज लेकिन तुम्हारी अस्मिताएं में बहुत तरह के प्रवंचनाओं में डालेंगी उनसे सावधान रहना जरूरी आखिरी प्रश्न तीन साल की छोटी सी अवधि में ही यह आश्रम अस्तित्व में आया जहां से पूरी पृथ्वी पर धर्म की ज्योति फैल रही है अभी धरती पर यह अपने ढंग का अकेला और अप्रतिम धर्मधाम है और आप ही उसके सब कुछ जन्मदाता निर्माता और संचालक मुझे अक्सर आश्चर्य होता है कि निर्माण और व्यवस्था का यह विशाल कार्य कामना को बीच में लाए बिना ही कैसे संभव हुआ न तो मैं जन्मदाता हूं न निर्माता और न संचालक तुम जानते हो तेईस घंटे तो मैं अपने कमरे में रहता हूँ बाहर जाता भी नहीं कमरे के बाहर नहीं जाता ऐसे कहीं संचालन होता है ऐसे कहीं निर्माण होता है पूरे आश्रम से भी मैं परिचित नहीं हूं क्या हो रहा है इसका भी मुझे कुछ पता नहीं आश्रम के सब मकान भी मैंने नहीं देखे ऐसे कहीं निर्माण होता है नहीं मैं निर्माता नहीं हूं न जन्मदाता हूं और न संचालक मैं हूं ही नहीं ज्यादा से ज्यादा बहाना और इसे स्मरण रखना कि ये मेरा आश्रम नहीं है और ऐसा मैं चाहता हूं कि यह आश्रम किसी का भी ना हो यह परमात्मा का ही हो वही चलाए मेरा उपयोग कर ले तुम्हारा उपयोग कर ले लेकिन हम निमित्त से ज्यादा ना हो और जब वही चला रहा हो तो हम बीच बीच में ना आए बीच में हमारे आने की कोई जरूरत भी नहीं इसलिए अपने कमरे में बैठा रहता हूं उससे कहता हूं तू चला जिनके सिर पर सवार होना हो उनके सिर पर सवार हो जा और चला मैं कोई करता नहीं हूं और इसीलिए बिना किसी कामना को बीच में लाए काम होता रहता है ये और भी विशाल होगा यह और भी विराट होगा क्योंकि विशाल के हाथ इसके पीछे हमारे हाथ तो बड़े छोटे इन हाथों से छोटी चीजें ही बनती बड़ी चीजें नहीं बन सकती लेकिन जब परमात्मा का हाथ कहीं होता है, तब बात बदल जाती तब चीजें विराट होने लगती तब चीजें सब सीमाओं को तोड़कर बढ़ने लगती मैं तो अपने कमरे में बैठा हूं सारी दुनिया से लोग चले आ रहे कैसे नाम सुन लेते हैं कैसे उन तक खबर पहुंचती वो जाने जरूर कोई उनके कान में कह जाता होगा जरूर कोई उन्हें यहां भेज दे रहा है मोहम्मद के जीवन में एक बड़ा प्यारा उल्लेख है दुश्मन उनका पीछा कर रहे थे हज़ारों की भीड़ उनके पीछे लगी थी और वो अपने केवल एकमात्र साथी अबू बकर को लेकर मक्का से रवाना हुए और दुश्मन पीछे और ऐसी घड़ी आ गई कि दुश्मन कभी भी आके उनको ख़त्म कर देंगे तो वे गुफा में छिप रहे गुफा के चारों तरफ हजारों लोग चक्कर काट रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ कहाँ छिपे गुफा के सामने भी लोग खड़े और अबू बकर कप है और वो मोहम्मद कहा हिला के कहता है कि अब क्या होगा हजरत हम दो हैं और दुश्मन हजार है आज मौत निश्चित है और मोहम्मद हंसते हैं और मोहम्मद कहते हैं तू गिनती ठीक से कर हम दो नहीं हैं तीन हैं तो अबू बकर अपने चारों तरफ देखता वो कहता क्या कह रहे हैं आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया घबराहट में तीन नहीं दो हैं मैं हूं और आप हैं मोहम्मद कहते हैं फिर तूने गलती की हम दो का तो कुछ होना ना होना बराबर तीसरे को देख परमात्मा साथ हम तीन और मोहम्मद ठीक कह रहे वो हजारों दुश्मन चारों तरफ घूमते रहे वो द्वार के सामने भी खड़े रहे गुफा के और उनको मोहम्मद दिखाई ना पड़े और वो धीरे धीरे घंटों